शांति शांति ही अहम त्वारम उत्तोषण भगव दधामी दधा द्रविणमिष सुप्रव्ये यजमाय सुनवते ओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ सूक्त पर विचार कर रहे हैं इस उप का ऋषि वाघम्भृणी है इसका देवता वागाम्भृरणी है इसका छंद त्रिष्टुप है इन मंत्रों में परमेश्वर की जो दिव्यवाणी है उसका प्रकाश किया गया है और वो दिव्यवाणी कैसे प्रकाशित होती है तो इसके लिए बताया गया कि वो देवताओं के माध्यम से प्रकाशित होती है संसार में जो दिव्य शक्तियाँ हैं जिनसे संसार में काम हो रहा है उन काम का जो केंद्र बिंदु है आधार बना हुआ है हमें लगता है कि इन देवताओं से ये काम हो रहा है वो दिव्य शक्तियां हमको देवता के रूप में पता लगती हैं अर्थात हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देवताओं से पहचानते हैं देवताओं से जानते हैं इसका जो दूसरा मंत्र है उसमें एक देवता की चर्चा है सोमम ये सोम बड़ा संदेहास्पद देवता है सोम के अर्थ यदि हम विचार करें तो बहुत हैं लेकिन मूल चीज समझने की क्या है उस मूल चीज समझने की यह है जो सोम है वो शीतलता का प्रतीक है सारे संसार को वैदिक साहित्य में अग्नि सोमियम कहा है तो इसके दो ही देवता हैं अग्नि और सोम तो अग्नि जो है इसका उष्णता का गुण है और सोम इसका शीतलता का गुण है यदि अग्नि सूर्य है तो सोम चंद्रमा है इस दो गुणों के कारण से इस संसार की रचना और धारण और चलना हो रहा है तो ये धारण जिस कारण से किया जा रहा है तो ये जो सोम गुण के कारण से हो रहा है ये सोम गुण भी परमेश्वर का ही गुण है सौम्य जिससे बनता है अर्थात जब हम कोई शांत भाव वाला रहता है आकर्षक रहता है सुंदर रहता है शांत रहता है तो उसको हम सौम्य गुण वाला कहते हैं जिसमें सौम्य का अभिप्राय होता है सोम जिसके अंदर हो so संस्कृत के शब्दों को यदि हम समझते हैं तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है सौम्य है जिसमें सोम गुण है सौंदर्य है जिसमें सुंदरता है लावण्य है जिसमें कांति है इस तरह से उन पूरे भाव को पूरे उसको प्रकाशित करने के लिए ये शब्द काम में आते हैं हमारे यहाँ एक बड़ा संकट है वेद में जब सोम का अर्थ करते हैं तो स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है मूर्तिमान भी होता है अमूर्तिमान भी होता है सोम सोमकार्थ कहीं तो आत्मा है सोम सोमकार्थ मन है सोम सोमकार्थ वाणी है सोम सोमकार्थ चंद्रमा है सोम सोमकार्थ शीतलता है सोम सोमकार्थ एक सोम लता है सोम सोमकार्थ हमारे अंदर जो सच्चे गुण हैं उनका है तो सोम जो शब्द है वो यौगिक है और आधुनिक विज्ञान वालों ने जो सोम शब्द का अर्थ किया है उसका भ्रम उनको एक जो लता है उसके कारण से हुआ है क्योंकि सोम का जो उपयोग है वो यज्ञ में किया जाता है सोम याग उसको हम कहते हैं तो उसमें सोम के नामक जो वनस्पति होती है उसको पीस करके उसको उसकी आहुति उसमें डाली जाती है किंतु हमारे पाश्चात्य विद्वानों ने सोम को सुरा के अर्थ में ले लिया अब सोम और सुरा जो एक पदार्थ होते तो उसका पहले तो यज्ञ में डालने की संगति नहीं बनती और उल्लता को पीसने से नहीं बनती वो लता एक ही है और उस सोम लता को पीसने से जो हम रस मिलता है उसकी आहुति देते हैं और उसका रिपान करते हैं जिसको हम सुरा कहते हैं उसके तो ऐसे निर्माण होता नहीं उसका निर्माण तो किनवीकरण से होता है उसका निर्माण तो सड़ाने से होता है उसका निर्माण तो उसके अंदर अम्ल पैदा करने से होता है सबसे बड़ी जो दुर्भिस है सोम को सुरा कहने की उसमें एक बड़ी भारी त्रुटि है कहते हैं पुराने लोग सोम पीते थे पुराने लोग सोम पीते ही थे सोम आज भी पिया जा सकता है पिया जाता है जहां यज्ञ होते हैं यदि कोई ये कहता है कि सोम का अर्थ सूरा होता है तो पहली जो त्रुटि है क्या आज सोम याग होते हैं कि नहीं होते हैं आज भी सोम याग होते हैं क्या उन सोम यागों में सुरा बनाई जाती है या सुरा की आहुति दी जाती है नहीं तो ये अर्थ तुम्हारा कैसे बनेगा ये बलात्कार है ये आरोप है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है क्योंकि आज भी जब सोम की परंपरा है सोम सोमयाग किए जा रहे हैं और उस सोम सोमयाग में सुरा का कहीं कोई कारण नहीं बनता कोई उपस्थिति नहीं होती वहां तो एक सोम लता है जिसको आज एक पुती द्रव, द्रव्य के नाते उसका दूसरा स्थान ले लेते हैं कि मूल चीज नहीं मिली तो दूसरे से काम चलाते हैं इसका नाम प्रतिनिधि होता है प्रतिनिधि द्रव्य अर्थात मूल पदार्थ यदि नहीं मिले उपलब्ध नहीं हो तो उसका कौन सी वस्तु से लेकर काम चला सकते हैं तो जो पोतिक द्रव्य होता है वो भी हरी हरी डंडियां जैसी होती हैं। उनको लोग पीस करके सोम सोमयाग में आहुति डालते हैं तो जो भाष्य करते हैं सोमकार ससुरा करते हैं वो नितान्त या तो दुर्बुद्धि है या धूर्तता है अर्थात वो अपनी अपनी बात को जबरदस्ती थोप रहे हैं दूसरा यदि सोम का यही है तो सोम के जितने वाचक हैं उनके गुण और आपकी सुरा के गुण मिलने चाहिए लेकिन वो मिलते नहीं है आप केवल एक एक कारण से इसको ऐसा कहते हैं कि मुझे आनंद आया मैंने सोम को पिया तो ये सोम को आनंद आना जो है आप इसको मद नशे के अर्थ में लेना चाहते हैं और नशे के अर्थ में लेने के कारण से आप सोम का अर्थ सुरा करते हैं क्योंकि ऋग्वेद के सूक्त में एक जगह लिखा है वह नौ मंत्र हैं और नौ मंत्रों का अंतिम वाक्य है कुवित सोम से पानी की मैंने सोम का पान कर लिया है और सोम के पान से मेरे अंदर अद्भुत सामर्थ्य पैदा हो गया है तो वो कैसा सामर्थ्य पैदा हो गया है तो कहता है हम इस पृथ्वी को इधर रखू या उधर रखू आहम इस धरती को उठाकर निर्धानी को, तो को उठा सकता हूं। आप कहो तो कहो तो तो तो इधर रख रख दूं दूं उधर सामर्थ्य बताने की बात है आदमी नशे में जो कहता है वो कर नहीं सकता है और करने के लिए कहता भी नहीं है तो इसलिए जो बुद्धि पूर्वक है वो सोम है और जो बुद्धि रहित है वो सरा है इसकी और जो गुण है उनसे इसका निर्णय करना बहुत आसान है सोम जो है वो बुद्धि वर्धक बताया गया है वो चेतना को बढ़ाने वाला कहा गया है जबकि सुरा चेतना को बढ़ाती नहीं है चेतना को नष्ट करती है और मनुष्य अपने विवेक को खो देता है और उसके कारण से बुद्धि काम करना बंद कर देती है हमारी इसकी चिकित्सा की परिभाषा में कहा गया है बुद्धिम लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जो पदार्थ को समाप्त कर देता है बुद्धि की शक्ति को नष्ट कर देता है लुम्पति जो द्रव्य बुद्धि का लोप कर देता है मदकारी तदुच्यते इसलिए सुरा जो है वो मद करने वाली होती है और सोम मद करने वाला नहीं होता है सोम शीतल होता है इसलिए सोम जो है चंद्रमा को कहा गया है सौम्य गुण जिसमें है तो ये सौम्य गुण चंद्रमा से आता है शीतल जल जो है वो सौम्य गुण वाला कहलाता है जो वनस्पतियां ठंडा देती हैं ठंडक पैदा करती हैं शय के खाने से हमारे अंदर शीतलता का अनुभव होता है उनको भी हम सौम्य गुण वाला कहते हैं जिसको नरम है या जो मृदु है जो कोमल है उनको भी हम सौम्य रूप से कहते हैं तो सौम्य जो गुण है उसको हमें समझने की आवश्यकता है कि जो लोग इस वेद के प्रकरण में वैदिक साहित्य के प्रकरण में वेद काल की बात करने में सोम का अर्थ सुरा करते हैं वो प्रकरण के भी विरुद्ध है और परंपरा के भी विरुद्ध है और उसके जो शाब्दिक अर्थ हैं उनके भी वो विरुद्ध है दोनों का एक साथ वर्णन है सोम का भी वर्णन है और सुरा का भी वर्णन है वेद में सोम का वर्णन है और सुरा का वर्णन है अब इन दोनों का वर्णन यदि दोनों पदार्थ एक ही हो तो एक जैसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है सुरा के बारे में कहता है वेद दुर्मदा सोन सुरायाम वो लोग ऐसे हैं जैसे शराब में मस्त मदमत्त हो गए हैं नशे में चूर हो गए हैं अपना विवेक खो बैठे हैं लेकिन सोम के लिए तो ऐसा नहीं कहा गया है सोम के लिए कहता है कि उसके अंदर उत्साह है आनंद है स्फूर्ति है तो उत्साह आनंद स्फूर्ति बुद्धि विवेक ज्ञान इसका संबंध सोम से है और बुद्धि का लोप और नशा मद मस्ती जो है विवेक शून्यता ये सुराता है ऐसी स्थिति में आप दोनों को एक कहते हैं तो या तो आप वेदार्थ से परिचित नहीं है या आप वेदार्थ के साथ अन्याय कर रहे हैं तो इस दृष्टि से यहाँ पर कहा है अहम सोमम आह नीभर्मी मैं उस सोम को भी धारण करती हूँ जो इस संसार में शीतलता प्रदान करने वाला है वो चांद की तरह से शीतल है वो जल की तरह से शीतल है वो चंदन की तरह से शीतल है और इसलिए ज्ञान जो है वो भी शीतल है बुद्धि जो है वो शीतलता से विकसित होती है हमारी बुद्धि में जब कभी आवेश हो गर्मी हो क्रोध हो ईर्ष्या हो तो हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं करती है और हमारी जो शराब है वो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करके हमारे रक्तचाप को बढ़ा करके हमारे अंदर जो दुर्भाव है उनको प्रकट करके हमारी बुद्धि को विकृत कर देती है हमारी मानसिकता को भी विकृत कर देती है ऐसी स्थिति में ये कहना की ये सोम है और ये सोम गुण शराब के आते आता है ये नितांत प्रलाप है मिथ्या है अनुचित है इसलिए सोम जो है वो ऐसा गुण है जिसको सोमलता कहा गया है सोमलता का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है और उसकी मान्यता ये है कि वो बेल प्रतिदिन बढ़ती है एक एक चंद्रमा की कला के साथ उसके अंदर एक एक पत्र आता जाता है और जैसे ही कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होता है उसका एक एक पत्र गिरता चला जाता है ऐसी कोई लता आजकल तो दिखाई नहीं देती है तो आजकल ऐसी जो वस्तुएं हैं जिनके अंदर वो गुण पाया जाता है उनको भी सोम कह देते हैं हमारे यहाँ गिलोय को सोम कहा है गिलोय को अमृता भी कहा है तो जो गिलोय आज हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है और आजकल की चिकित्सा में तो बहुत स्थान आज स्वामी रामदेव जी के कारण बहुत मिल गया है तो वो जो गिलोय है उसको भाषा में सोम कहते हैं वो सोम जो है सौम्य गुण वाला है और सौम्य गुण वाली चीज का गुण होता है गर्मी को कम कर देना गर्मी को समाप्त कर देना इसलिए जो बुखार है जिसके अंदर गर्मी है जिसके अंदर ऊष्मा है उस ऊष्मा को गिलोय से समाप्त किया जाता है इसलिए गिलोय सौम्य गुण वाली वस्तु है सोम सो, भी सौम्य गुण वाली वस्तु है तो जितनी वस्तुएं शीतलता की प्रतीक हैं, शीतलता को धारण किए रहती हैं, शीतलता के लिए उपयोग में आती हैं, हम उनको सोम गुण वाला कहते हैं इसलिए मनुष्य के अंदर भी जो आदमी उग्र नहीं होता है जो आदमी शांत होता है जो आदमी सहज होता है हम कहते हैं ये व्यक्ति बड़े सौम्य स्वभाव का है हम किसी दारू पीने वाले को किसी शराब पीने वाले को किसी सुरा पीने वाले को तो नहीं कहते कि बड़ा सौम्य आदमी है उसको तो हम कहते हैं कि बड़ा उत्सृंखल व्यक्ति है ये अशिष्ट व्यक्ति है ये असभ्य व्यक्ति है अव्यवस्थित व्यक्ति है इसलिए दो भिन्न चीजों को एक दूसरे में आरोपित कर देना ये हमारी अज्ञानता का प्रतीक है तो शास्त्र कह रहा है अहम सोमम आह नसम विभर्मी अहम स्वष्टारम उत्तूषणम भगम इसमें और कौन कौन से देवता हैं इसमें देवता का है सोमम आह नसम विभर्मी अहम त्वष्टारम उत पूगम त्वष्टा है पूषण है भग है ये भी देवताओं के नाम है त्वष्टा भी देवताओं का बड़ा प्रसिद्ध नाम है त्वष्टा हमारे अंदर रचनाकार को कहते हैं जिसके अंदर जो निर्माण का कौशल है इसलिए त्वष्टा बढ़ई को भी कहते हैं त्वष्टा विश्वकर्मा का पर्याय भी बनता है अर्थात जिसके अंदर कला कौशल शिल्प का योग्यता होती है जो इसका निर्माण करता है इसलिए हम परमेश्वर का नाम भी त्वस्टा कहते हैं और जहाँ पर इसकी रचना की बातें आती हैं निर्माण की बातें आती हैं तो इसको किसने बनाया तो हम कहते हैं इसको त्वष्टा ने बनाया अतः तक्षण करने से छीलने से काटने से उसके अंदर के जो रूप को प्रकट करने से उसका नाम त्वष्टा है तो त्वस्टा को भी स्पष्ट तो जितना संसार में कार्य हो रहा है ये तक से हो रहा है कम और अधिक करने से हो रहा है छांटने और जोड़ने से हो रहा है तो ये वेद कहता है ये संसार में इन ये देवता जो है उस परमेश्वर का ही व्याख्यान करते हुए हैं अर्थात इसकी जो रचना है वो रचना देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है किसी ने यू ही ये यो ही बन गया है क्योंकि यो ही नहीं बन सकता क्योंकि यू ही नहीं बनना ही सबसे बड़ा बनाने वाले का प्रमाण है अर्थात अव्यवस्थित चीज है उसे हम पड़ी हुई कहते हैं जो व्यवस्थित चीज है उसे रखी हुई कहते हैं और जो रखी हुई कहते हैं तो इसका मतलब उसका रखने वाला होता है जब हम कोई चीज व्यवस्था में देखते हैं तो उसका व्यवस्थापक होता है जब हम कोई चीज़ निर्माण में देखते हैं तो उसका रचयिता होता है तो उसको कोई क्रम में देखते हैं तो उसका व्यवस्थापक होता है हमारे अंदर ये जो संसार में त्वष्टत्व तो है निर्मात तो है उसके बच बनाने का व्यापार है जब उसको हम देखते हैं तो पता लगता है कि वो त्वष्टा सबसे बड़ा त्वष्टा परमेश्वर है मनुष्य थोड़ी थोड़ी चीजें बनाता है छोटी छोटी चीजें बनाता है टुकड़ों में बनाता है उनको जोड़ करके थोड़ा थोड़ा काम करता है लेकिन परमेश्वर ने तो ये पूरा संसार ही बना डाला है इसलिए वो सबसे महान है वो त्वष्टा है उसकी जो रचना शक्ति है उसका जो रचना कौशल है वो उसके अंदर परिलक्षित हो रहा है तो यहाँ पर कहा गया अहम सोम आह नसम विभर्मी अहम त्वष्टारम तो मैं त्वष्टा के रूप में परमेश्वर के सामर्थ्य को इस संसार में देखता हूँ इस् तो या इस संसार में त्वष्टा जो है वो अपने परमेश्वर के सामर्थ्य को ही प्राप्त करके कर सकता है त्वष्टा का जो ज्ञान है त्वष्टा का जो कर्म है वो उसका स्रोत क्या है उसका मूल क्या है तो उसका मूल परमेश्वर है इसलिए वो परमेश्वर वो त्वष्टा है वो स्वयं त्वस्ता है तो उसका त्वस्टापन जहा जहां परिलक्षित होता है जहां जहाँ दिखाई देता है जिस जिस पदार्थ में दिखाई देता है हम उसको उसको त्वष्टा कहते हैं वो बनाने वाले को कहते हैं रचनाकार को कहते हैं तो इसलिए यहाँ पर त्वस्टा शब्द जो है परमेश्वर की उस शक्ति का प्रतीक है जो उसकी रचना का प्रदर्शन कर रहा है उसकी रचना को हमारे सामने दिखा रहा है तो हम वो परमेश्वर जैसे पहले कहा है सोमम आह नसम विभर्मी आहम त्वष्टारम उत पूषणम भगम वो परमेश्वर सोम है वो वो परमेश्वर पूषा है वो परमेश्वर त्वष्टा है वो परमेश्वर भगा है ऐश्वर्य है तो यहाँ पर इन देवताओं के माध्यम से परमेश्वर की जो दिव्य सामर्थ्य है शक्ति है उनको हमने यहाँ प्रकट किया है इस तरह लिए परमेश्वर का एक नाम स्पष्टा है और इस त्वष्टा में परमेश्वर की प्रतीति है ओ